छाद्य उपनिषद हिंदी अनुवाद अध्याय चौथा प्रथम खंड राजा और वायु और प्राण में ब्रह्म की पादृष्टि के अध्यास का वर्णन पहले तृतीय तो अध्याय में कर दिया गया अब इस समय उनका साक्षात ब्रह्मरूप से उपासित्य बताने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ किया जाता है यह जो आख्यायिका है वह सरलता से समझने के लिए तथा विद्या के दान और ग्रहण की विधि प्रदर्शित करने के लिए है साथ ही इस आख्यायिका द्वारा श्रद्धा अन्नदान और विनय आदि का विद्या प्राप्ति में साधनत्व भी प्रदर्शित किया जाता है श्लोक पहला ज्ञान श्रुति की संतान परंपरा में उत्पन्न एवं उसके पुत्र का पौत्र श्रद्धा पूर्वक देने वाला एवं बहुत दान करने वाला था और उसके यहाँ दान कर, करने के लिए बहुत सा अन्न पकाया जाता था उसने इस आशय से कि लोग सब जगह मेरा ही अन्न खाएंगे सर्वत्र निवास स्थान धर्मशाले बनवा दिए थे का श्रुति जानश्रुतिका का अपत्य वंशधर यह निपात इतिहास का द्योतक है पुत्र के पोते को पौत्रायण कहते हैं वही श्रद्धा देय था उसके पास जो कुछ था वह ब्राह्मण आदि को श्रद्धा पूर्वक देने के लिए ही था इसलिए उसे कहा गया है बहुदाई जिसका स्वभाव बहुत दान करने का था और बहुपाक्य जिसके घर, घर भोजनार्थियों के लिए बहुत सा अन्न पकाया जाता था ऐसा था ऐसे गुणों से युक्त वह जनश्रुति की संतति में उत्पन्न हुआ उसका प्रपौत्र किसी उत्तम देश और काल में हुआ था प्रसिद्ध है उसने सब और समस्त दिशाओं में ग्राम और नगरों के भीतर आवसथ धर्मशाले जिनमें आकर यात्री ठहरते हैं वे आवसथ कहलाते हैं निर्मित कराइए अर्थात बनवा दिए थे इससे उसका यह अभिप्राय था कि उस धर्मशालो में निवास करने वाले लोग सर्वत्र मेरा ही अन्न भोजन करेंगे वहा इस प्रकार रहता हुआ वह राजा जब एक बार गर्मी के समय अपने महल की छत पर बैठा था दूसरा उसी समय रात्रि में उधर से में से हंस हंस से हंस हंस हंस उड़कर गए उनमें एक ने दूसरे कहा अरे ओ भल्लाक्ष ओ भल्लाक्ष देख जान चुति कौतरायण का तेज जिल्लोक के समान फैला हुआ है तू उसका स्पर्श न कर वह तुझे भस्म न कर डाले भाष्य उसी समय निशा अर्थात रात्रि में उधर से हंस उड़कर गए राजा के अन्नदान संबंधी गुणों से संतुष्ट हुए ऋषि या देवता हंस रूप होकर राजा की दृष्टि के सामने होकर उड़े उस समय उड़कर जाते हुए उन हंसों में से पीछे उड़ते हुए एक हंस ने आगे उड़कर जाते हुए दूसरे हंस से अरे ओ भल्लाक्ष ओ भल्लाक्ष इस प्रकार संबोधन करते हुए और जैसे कि देखो देखो बड़ा आश्चर्य है इत्यादि कथन में देखा जाता है उसी प्रकार भल्लाक्ष बल्लाक्ष ऐसा कहकर अपने कथन के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए कहा भल्लाक्ष ऐसा कहकर उसकी को सूचित करते हुए वह बोला अथवा से से से अभिमान से युक्त होने के कारण उस आगे उड़ने वाले हंस से, निरंतर छेड़े जाने से पीड़ित होकर क्रोधवश उसे भल्लाक्ष कहकर सूचित कर, करता है क्या सूचित करता है यह बतलाते हैं ज्ञानश्रुति पौत्रण की ज्योति अन्नदान आदि जनित प्रभाव से प्राप्त हुई कांति के समान फैली हुई है अर्थात का स्पर्श करने वाली है है है अथवा इसका यह भी हो सकता है कि दिवा यानी यानी के समान है। उससे प्रसंग शक्ति न कर अर्थात उस ज्योति से संबंध न कर उसका संग करने से वह ज्योति तुझे भस्म अर्थात दग्ध न कर डाले पुरुष का परिवर्तन करके माँ प्रधाक्षी के स्थान में मा प्रधाक्षित तो ऐसा पाठ समझना चाहिए श्लोक तीसरा उससे उस अग्रगामी हंस ने कहा अरे तू किस महत्व से युक्त रहने वाले इस राजा के पति इस तरह सम्मानित वचन कर रहा है क्या तू इसे गाड़ी वाले रैक्व के समान बतलाता है इस पर उसने पूछा यह जो गाड़ी वाला रैक्वा है कैसा है भाष्यर्थ इस प्रकार कहते हुए उस हंस से दूसरे आगे चलने वाले हंस ने कहा अरे बेचारा राजा तो बहुत तुच्छ है भला किस रूप में वर्तमान कैसे महत्व से युक्त रहने वाले इस इस राजा के प्रति पूर्ण शब्द कह रहा है ऐसा कहकर वह उसकी अवज्ञा करता है या तो इस गाड़ी वाले रैक्व के समान बतलाता है जो युग्वा अर्थात गाड़ी के साथ स्थित है उसे स कहते हैं जो ऐसा रैक्व है उसके समान तू इसे बतला रहा है यह कथन इसके अनुरूप नहीं है अर्थात यह रेखव के समान है ऐसा कहना उचित नहीं इस पर दूसरे ने कहा जिसके विषय में तुम कह रहे हो वह गाड़ी वाला रेख कैसा है ऐसा कहने वाले उस हंस ने भल्लाक्ष बोला जैसा वह रक्व है सुन श्लोक चौथा जिस प्रकार द्युत क्रीड़ा में कृत नामक पासे के द्वारा जीतने वाले पुरुष के अधीन उससे निम्न श्रेणी के सारे पासे हो जाते हैं उसी प्रकार प्रजा जो कुछ सत्कर्मा करती है वह सब उस रैक्व को प्राप्त हो जाता है जो बात वह जानता है उसे जो कोई भी जानता है उसके विषय में भी मैंने यह कह दिया जिस प्रकार लोकमय द्व्य क्रीड़ा के समय जो चार अंक वाला कृत नामक पासा प्रसिद्ध है जब युत में प्रवृत्त हुए पुरुषों का वह कृत नामक पासा जय प्राप्त करता है तो उसके द्वारा विजय प्राप्त करने वाले को ही तीन, दो और युक्त त्रेता द्वापर और कली नामक नीचे के पास भी प्राप्त हो जाते हैं अर्थात तो उसके अधीन हो जाते हैं तात्पर्य यह है कि चार अंक से युक्त कृत नामक पास में तीन दो और एक अंक वाले पास भी विद्यमान रहने के कारण वे भी उसके अंतर्गत हो जाते हैं जैसा यह दृष्टान्त है उसी प्रकार कृत इस को तथा दी स्थानिया वह सब सब प्राप्त हो जाता है, सब उस के हो जाता जाता है, है। है? उस के वह वह क्या यह है? है कि जो कुछ लोक में प्रजा साधु शोभन यानी धर्म कार्य करती है सबका सब, सब रैक्व के धर्म में समा जाता है तात्पर्य यह है कि समस्त प्राणियों के धर्म फल उसके धर्म फल के अंतर्गत हो जाते हैं तथा दूसरा पुरुष भी जो कोई उस वेद्य को जानता है वह वेद क्या है जिसे कि वह रैक्व जानता है वह वेद को दूसरा भी जो कोई जानता है उसे भी रैक्व के समान समस्त प्राणियों का धर्म समूह और उसका फल प्राप्त हो जाता है इस प्रकार यहाँ सर्वम तदबी समेत ही इस पूर्व वाक्य का अनुवर्तन होता है वह इस प्रकार का रैक्व भिन्न विद्वान भी मैंने ऐसा कहकर बतला दिया है है। कि के के समान वही सदृश होता है। श्लोक इस बात को ने सुन लिया। दूसरे दिन सबेरे उठते ही उसने सेवक से कहा, अरे भैया तू गाड़ी वाले रेकवा के समान मेरी स्तुति क्या कर रहा है इस पर सेवक ने पूछा यह जो गाड़ी वाला रेकवा है कैसा है श्लोक छठा राजा ने कहा जिस प्रकार कृत नामक पास के द्वारा जीतने वाले अधीन उसके समस्त पासे हो जाते हैं उसी प्रकार उस इस कथन द्वारा मैंने बतला दिया भाष्यार्थ मोहल की छत पर स्थित राजा जानश्रुति पत्रायण ने अपनी निंदा रूप और रैक्व आदि किसी अन्य विद्वान की प्रशंसा रूप यह इस प्रकार का हंस वचन सुन लिया तथा उस हंस के वचन को पुनः पुनः स्मरण करते हुए कि उसने शेष रात्रि को बिताया तब अरे क्या तू मुझे गाड़ी वाले रकव के समान बतला रहा है तात्पर्य की स्तुति के योग्य तो वही है मैं नहीं हूँ अथवा तू जाकर गाड़ी वाले रकव को उसे देखने की मेरी इच्छा सुना ऐसा अर्थ होने पर सयुग्वानम इव इव इसमें इवा शब्द अर्थ अथवा अर्थहीन कहना चाहिए। राजा के अभिप्राय को जानने वाले उस सेवक ने रईक् को लाने की इच्छा से पूछा यह जो गाड़ी वाला रैक्व है कैसा है अर्थात राजा के इस प्रकार कहने पर उसे लाने के लिए उसने चिन्ह जानने की इच्छा से उसने यह जो गाड़ी वाला है कैसा है ऐसा कहा तब राजा ने भल वचन ही दोहरा दिया उसके कथन को याद रख कर श्लोक सातवा खोज करने के अनंतर मैं उसे नहीं पा सका ऐसा कहता हुआ लौट आया तब उससे राजा ने कहा अरे जहां ब्राह्मणों की खोज की जाती है वहां उसके पास जाओ भर्थ वह सेवक नगर या ग्राम में जाकर वहां खोजने के अंतर मैंने रकव को नहीं जाना नहीं पहचाना ऐसा कहता हुआ लौट आया तब राजा ने उस सेवक से कहा अरे जहां एकांत जंगल में नदी के तीर अदिशून्य स्थानों में ब्राह्मण ब्रह्मविद्ता की खोज की जाती है वहां इस रकव के पास रुच्छ अर्थात जा यानी वहां जाकर उसकी खोज कर इस प्रकार कहे जाने पर श्लोक आठवा उसने एक छकड़े के नीचे खाज खुजलाते हुए रेकवा को देखा वह उसके पास बैठ गया और बोला भगवान क्या आप, आप ही गाड़ी वाले हैं तब रैक् अरे हाँ मैं मैं ही हूँ ऐसा कहकर स्वीकार किया तब वह सेवक यह समझकर कि मैंने उसे पहचान लिया है लौट आया भाष्यर्थ वह सेवक निर्जन स्थान में खोज करने पर उसे एक गाड़ी के नीचे खाज खुजलाते देख कर, निश्चय यह गाड़ी वाला रेकवा है ऐसा निश्चय कर उसके समीप नम्रता पूर्वक बैठ गया तथा उस रेक से कहा हे भगवान गाड़ी वाले आप ही हैं इस प्रकार पूछे जाने पर अरे हाँ मैं ही हूँ इस प्रकार अरे कहकर उसने अनादर ही प्रकट किया तब सेवक उसे जानकर यह समझ गया कि अब मैंने रेकव को जान लिया पहचान लिया है लौट आया खंड दूसरा के प्रति जानश्रुति की श्लोक पहला तब वह जानश्रुति पौत्र छह सौ गोये एक हार और एक खच्चरियों से जुता हुआ रथ लेकर उसके पास आया और बोला भाषा तब सेवक के कथन से ऋषि का आश्रम संबंधी अभिप्राय और धन की इच्छा जान वह जानश्रुति पौत्रायण छह सौ गोए निष्क गले का हार और एक अश्व तरी रथ दो अश्वत्तरियों, खच्चरियों से जुता हुआ रथ, यह इतना धन लेकर के पास पास चला और उसके जाकर खच्चर किया अर्थात कहा हे ये छह सो गौ यह हार और यह खच्चरियों से जुता हुआ रथ मैं आपके लिए लाया हूँ आप इस धन को स्वीकार कीजिए और हे भगवान आप मुझे उस देवता का उपदेश कीजिए जिसकी आप उपासना करते हो शर्त तो हे रेखु मैं आपके लिए यह 600 सौ लाया हूँ तथा यह हार और कच्चरियों से जुता हुआ रथ भी लाया हूँ इस धन को ले लीजिए और हे भगवान मुझे उस देवता का उपदेश दीजिए जिसकी आप उपासना करते हैं अर्थात उस देवता का उपदेश करने के द्वारा मेरा अनुशासन कीजिए श्लोक तीसरा उस राजा से दूसरे अर्थात रेखा ने कहा ऐद्र गौ के सहित यह हारे युक्त रथ तेरे ही पास रहे तब वह जानश जानश्रुति पा उत्तरायण एक सहस्त्र गौ एक हार कच्चरियों से जूता हुआ रथ और अपनी कन्या इतना धन लेकर फिर उसके पास आया पाशर को इस प्रकार कहते हुए उस राजा से उस द्वितीय व्यक्ति रैक्वा ने कहा यह अह यह निपात दूसरी जगह विनिग्रह अर्थ में होता है किन्तु यहाँ एवं शब्द का पृथक प्रयोग रहने के कारण निरर्थक है युक्त जो इतवा गाड़ी उसे हारेतवा कहते हैं। वह यह गौ के सहित हारेतवा तेरा ही रहे तत्र यह है कि हे शूद्र जो कर्म के लिए अपर्याप्त है ऐसे इस धन से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है शंका क्षता सेवक से संबंध होने के कारण यह जानश्रुति तो राजा है क्योंकि सह छत्म उसने सेवक से कहा ऐसा पहले कहा जा चुका है तथा का होने से ब्राह्मण के समीप विद्या ग्रहण के लिए जाने के कारण भी क्षत्रिय ही जान पड़ता है फिर रैप हे शुद्र ऐसा अनुचित शब्द क्यों कहा समाधान इस विषय में आचार्य ऐसा कहते हैं कि हंस का वचन सुनने पर इस जानश्रुति में शोक का आवेश हो गया था उसे शोक से अथवा की महिमा सुनकर वह द्रवीभूत हो गया था इसलिए ऋषि ने अपनी प्रदर्शित करने के लिए उसे शूद्र कहकर संबोधन संबोधित किया अथवा वह शूद्र के समान केवल धन के द्वारा ही विद्या ग्रहण करने के लिए उसके समीप गया था शुश्रूषा द्वारा ग्रहण करने नहीं गया इसलिए उसे शूद्र कहा हो वह जाति से ही शूद्र हो ऐसी बात नहीं है परंतु अन्य लोग ऐसा कहते हैं कि वह थोड़ा धन लाया था इसलिए उसे शूद्र कहा था बहुत सा धन लाने पर उसे ग्रहण कर लेना इस बात को सूचित करता है तब ऋषि का अभिप्राय समझकर राजा जानाश्योति पा उत्तरायण पहले से अधिक करके एक शास्त्र गाँव गए तथा ऋषि की अभिष्ट पत्नी रूपा अपनी एक कन्या लेकर फिर उसके पास गया श्लोक पांचवा और उस रैक्व से कहा हे रेकव ये एक सहस्त्र गे यह हार यह खच्चरियों से जूता हुआ रथ यह पत्नी और यह क्राम जिसमें कि आप है लीजिए और हे भगवन मुझे अवश्य अनुशासित कीजिए श्लोक पांचवा तब उस राजकन्या के मुख को ही विद्याग्रहण का द्वार समझते हुए रैक्व ने कहा अरे शुद्र तू ये गोए आदि लाया है सो ठीक है तो इस विद्याग्रहण के द्वार से ही मुझसे भाषण कराता है इस प्रकार जहां वह रइव रहता था वे राइकवा वह ग्राम प्रसिद्ध है तब उसने उससे कहा अशर्त और राइकवा से कहा, हे राइकवा, ये एक सस्त्र गाँव है यह हार यह कच्चरों से युक्त रथ और यह पत्नी अर्थात आपकी भार्या होने के लिए अपनी कन्या लाया हूं तथा जिसमे आप रहते हैं वह गाँव भी मैंने आपके ही लिए निश्चित कर दिया है भगवन इन ग्रहण कर कर आप मुझे उपदेश कर ही दीजिए। ऐसा कहने जाने पर होने के लिए लाई गई उस राजकन्या के मुख को ही विद्या दान का द्वार अर्थात तीर्थ जानते हुए रायपुर ने कहा ऐसा इसका तत्पर्य है इस विषय में विद्या का यह वचन प्रसिद्ध है ब्रह्मचारी धन देने वाला बुद्धिमान ठीक ही है ऐसा वाक्यशेष यहाँ जो शूद्र ऐसा संबोधन है वह पूर्वोक्त अनुकरण मात्र ही है पूर्ववत किसी अन्य कारण की अपेक्षा से नहीं है इस मुख यानी विद्या ग्रहण के द्वार से ही तो मुझसे आलाप अर्थात संभाषण कराता है वे रैक् नाम से प्रसिद्ध ग्राम महावरुष देश में है जिस ग्रामो में कि रैक्व रहा करता था वे ग्राम राजा ने इस रैक् को दे दिए इस प्रकार धन देने वाले उस राजा को रैक्व ने विद्या का उपदेश किया तृतीय खंड रैक्व द्वारा संवर्ग विद्या का उपदेश श्लोक पहला वायु ही संवर्ग है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 सूर्य वायु के ही द्वारा अस्त को प्राप्त कराया जाता है क्योंकि गति वायु का ही कार्य है अथवा प्रलय काल में तेजो रूप सूर्य और चंद्रमा के स्वरूप का नाश होने पर भी उनका वायु में ही लय हो सकता है तथा लोग दूसरा जिस समय जल सूखता है वह वायु में ही लीन हो जाता है वायु ही इन सब जलों को अपने में लीन कर लेता है यह अति दृष्टि है वह तो जब जल सूखता है शोषण को प्राप्त होता है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 वाक इंद्रिय प्राप्त हो जाती है प्राण को ही चक्षु प्राण को ही श्रोत्र प्राण को ही मन प्राप्त हो जाता है प्राण ही इन सब को अपने में लीन कर लेता है अब आगे यह अध्यात्म तो अर्थात शरीर में संवर्ग दर्शन कहा जाता है मुख्य प्राण ही संवर्ग है यह पुरुष जिस समय सोता है उस समय प्राण को ही वाघ इंद्रिय प्राप्त हो जाती है जिस प्रकार की अग्निवायु को तथा प्राण को ही चक्षु प्राण को ही श्रोत्र और प्राण को ही मन प्राप्त हो जाता है क्योंकि प्राण ही इन वाक आदि सबको अपने में लीन कर लेता है श्लोक चौथा वे ये दो ही संवर्ग है देवताओं में वायु और इंद्रियों में प्राण वे ये दो ही संवर्ग संवर्जन गुण वाले है देवता में वायु ही संवर्ग है तथा वाक आदि प्राणों में इंद्रियों में मुख्य प्राण संवर्ग की स्तुति के लिए अख्यायिका अब इन वायु और प्राण की स्तुति के लिए आख्यायिका की जाती है। श्लोक बा, एक बार और ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी किन्तु उन्होंने उसे भिक्षा न दी भाष्य हो यह निपात ऐतिह्य परंपरागत कथानक का द्योतक है शौनक शुनक का पुत्र शौनक की जो का पेय कपी के गोत्र में उत्पन्न हुआ था उससे और कक्षसेन का पुत्र का जो नाम काक्षसे अभिप्रता था उससे जबकि वे दोनों भोजन के लिए बैठे थे और रसीियों द्वारा इन्हें भोजन परोसा जा रहा था अपने को ब्रह्मविद्ताओं में शूरवीर समझने वाले एक ब्रह्मचारी ने भिक्षा मांगी ब्रह्मचारी के मैं ब्रह्मविद्ता हूँ ऐसे अभिमान को जानकर यह जानने की इच्छा से कि देखे यह क्या कहता है उन्होंने भिक्षा न दी श्लोक छठा उसने कहा भुवन के रक्षक उस एक देव प्रजापति ने चार महात्माओं को ग्रस लिया है मनुष्य अनेक से निवास करते हुए उस एक देव को नहीं देखते तथा जिसके लिए यह अन्न है उसे ही नहीं दिया गया शर्त उस ब्रह्मचारी ने कहा महात्मन और चतुर ये पद द्वितीय विभत्ति के बहुवचन है उस एक ही देव को प्रजापति ने अर्थात वायु ने अग्नि आदि को और प्राण ने वाघ आदि को ग्रस लिया है किनी की है कि जिसने ग्रसा है वह एक देव कौन है इस प्रकार यह प्रश्न है वह भुवन का जिसमें भूत प्राणी आदि होते हैं उस भूरलोक आदि समस्त लोगों को भुवन कहते हैं उसका गोपा गोपा अर्थात रक्षा करने वाला है एक आप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 कपि गोत्रोत्पन्न शौनक ने मनन किया और फिर उस ब्रह्मचारी के पास आकर कहा जो देवताओं का आत्मा प्रजाओं का उत्पत्ति करता हिरण्य भक्षणशील और मेधावी है जिसकी बड़ी महिमा कही गई है जो स्वयं दूसरों से न खाया जाने वाला और जो वस्तुतः अन्न नहीं है उसको भी भक्षण कर रहा कर जाता है हे ब्रह्मचारी उसी की हम उपासना करते हैं ऐसा कर उसने सेवकों को आज्ञा दी कि इस ब्रह्मचारी को भिक्षा दोपन्न शौनक ब्रह्मचारी के उस वचन की मन आलोचना कर ब्रह्मचारी के समीप गया तथा जाकर इस प्रकार बोला जिसके विषय में तुमने कहा कि मर्त्यगण उसे नहीं देखते उसे हम देखते हैं किस प्रकार देखते हैं वह संपूर्ण स्थावर जंगम आत्मा तथा अग्नि आदि देवताओं उत्पत्ति करता अर्थात अधिदेवता वायु रूप से अपने में लीन कर अग्नि आदि का पुनः उत्पन्न करने वाला और अध्यात्म प्राण रूप से वाघ आदि और वाक आदि प्रजाओं का उत्पत्ति करता है हिरण्य द्रां अमृत दर्थात जिसकी दाढ़े कभी नहीं टूटती बभस भक्षणशील अन सूरी सूरी मेधावी को कहते हैं जो सूरी न हो वह असूरी कहलाता है उसका भी अनसूरी है, अर्थात वह सूरी प्रतिषेधि बतलाते हैं क्योंकि यह स्वयं दूसरों से अभक्ष्यमाण न खाए जाने वाला और जो अग्नि आदि देवता रूप अन दूसरों का अन्न नहीं है उसका अदन भक्षण करता है वह यह अव्य हे है हम इस उपयुक्त लक्षणों वाले ब्रह्म की ही उपासना करते हैं उपासमहे इस क्रिया का व्यवधान युक्त व्यय इस कर्ता से संबंध है कोई कोई इसका ब्रह्मचारी न इदम उपासमहे ऐसा परि पदच्छेद कर हम इस ब्रह्म की उपासना नहीं करते तो किसकी करते हैं पर की ही उपासना करते हैं ऐसी व्याख्या करते हैं फिर उसने सेवकों से कहा कि इसे भिक्षा दो लोक तब उन्होंने उसे भिक्षा दे दी वे ये अग्नि और वायु पांच वागादि से अन्य है तथा इनसे वाघ आदि और प्राण ये पांच अन्य है इस प्रकार ये सब दस होते हैं ये दस कृत कृत नामक पास से उपलक्षित दुत है अतः संपूर्ण दिशाओं में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 ये पांचों वागादि से अन्य है तथा उनसे वागादि और प्राण ये पांच अध्यात्म अन्य है ये सब संख्या में दस होते हैं और दस होने के कारण ये कृत है उनमें एक पासा चार अंकों वाला होता है उसी प्रकार अग्नि आदि और वाघादि ये चार है जिस प्रकार तीन अंकों वाला पासा होता है उसी प्रकार अग्नि आदि और वाघादि में एक एक को छोड़कर शेष अन्न है जिस प्रकार दो अंकों वाला पासा होता है उसी प्रकार दो दो को छोड़कर अन्य अन्न है तथा जिस प्रकार एक अंक वाला पासा होता है उसी प्रकार इनसे भिन्न वायु और अन्नादि इस प्रकार चार तीन, एक, दो, चार तीन दो एक ये सब मिलकर दस होने के कारण ही कृत है क्योंकि ऐसा है इसलिए संपूर्ण यानी दसो दिशाओं में अग्नि और वाघादि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 यह सारा जगत दृष्ट अर्थात उपलब्ध कर दिया गया है इस प्रकार जानने वाले कृत संख्या को दसो दिशाओं से संबद्ध सब कुछ यानी उपलब्ध हो जाता है तथा दृष्टि वाला जो उपासक इस प्रकार जानता है वह अन्नादीप्ताग्नि भी होता है यह एवं वेद यह एवं वेद यदि उपासना की समाप्ति के लिए है चतुर्थ खंड सत्यकाम का ब्रह्मचर्य पालन और वन में जाकर गोचराना अन्न से वागा कर उसके सोलह विभाग कर उसमें ब्रह्म दृष्टि का विधान करना है इसलिए अब आरंभ किया जाता है यह जो आख्यायिका है वह श्रद्धा और तप का ब्रम ब्रह्मोपासना का अंगत्व प्रदर्शित करने के लिए है तो पहला Grammar, जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता जबाला को संबोधित करके निवेदन किया हे मैं मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक में निवास करना चाहता हूं, बता, मैं किस बुत्रवाला हूं। और शब्द इतिहास का द्योतक है जबाला के पुत्र ने जो नाम से सत्यकाम था अपनी माता जबालो को आमंत्रित संबोधित करके निवेदन किया हे पूजनी मैं स्वाध्याय ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य पूर्वक लिए आचार्य कुल में निवास करूंगा मैं किन गोत्र हूं मैं क्या गोत्र मेरा क्या गोत्र है अर्थात मैं किस गोत्रा वाला हूं इस प्रकार पूछे जाने पर श्लोक दूसरा उसने उससे कहा हे hey, तातु तू गोत्र वाला है उसे मैं नहीं जानती पहले मैं पति के घर आए हुए बहुत से अतिथियो की सेवा टहल करने वाली परिचारिका थी परिचर्या में संलग्न होने से गोत्रा आदि की और मेरा ध्यान नहीं था उन्ही दिनों युवावस्था में जब मैंने तुझे प्राप्त किया तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गए अतः उनसे भी न पूछ सकी इसलिए मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्र वाला है मैं तो जबाला नाम की नामों वाली हूँ और तू सत्यकाम नाम वाला है अतः तू अपने को सत्यकाम जबाल बतला देना उस जबाला ने अपने उस पुत्र से कहा हे hey, जिस गोत्र वाला तू है मैं इस तेरे गोत्रा को नहीं जानती क्यों नहीं जानती इस प्रकार कही जाने पर वह बोली पति के घर में अतिथि और आदि को भी बहुत टहल करने वाली मैं परिचारिणी, परिचर्या करने वाली अर्थात शुश्रूषापरायणा थी इस प्रकार परिचर्या में चित्त लगा रहने के कारण गोत्रा को याद रखने में, में मेरा मन नहीं था तथा उस समय युवावस्था में ही मैंने तुझे प्राप्त किया था उसी समय तेरे पिता का देहांत हो गया इसलिए मैं अनाथा हो गई और इससे मुझे इसका कुछ पता नहीं है कि तू किस गोत्रा है मैं तो जबाला नाम वाली हूँ और तू सत्यम नाम वाला है अतः है कि यदि आचार्य तुझे से पूछे तो तू यही कह देना कि मैं सत्यकाम जाबल हूँ श्लोक तीसरा उसने हरिद्रुमत गौतम के पास जाकर कहा हे पूज्य श्रीमान के यहाँ मैं पूज्य श्रीमान के यहाँ ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करूंगा इसी से आपकी सन्निधि में आया हूँ गौतम थे उन हरिद्रुमत हरिद्रुमान के पुत्र के पास जाकर कहा आप भगवान पूज्य वर्ग के यहाँ मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करूंगा इसी से मैं आपकी सन्निधि में शिष्य भाव से गमन करता हूँ इस प्रकार से कहने वाले था। उससे गौतम ने कहा हे तू तो गोत्र वाला है उससे गौतम ने कहा हे सौम्य तू तो किस गोत्र वाला है उसने कहा भगवान मैं जिस गोत्र वाला हूं उसे नहीं जानता मैंने माता से पूछा था उसने मुझे यही उत्तर दिया कि पहले मैं पति के घर आए हुए बहुत से अतिथियों की सेवा टहल करने वाली परिचारिका थी परिचर्या में संलग्न होने से ही गोत्र आदि की ओर मेरा ध्यान नहीं रहा उन्हीं दिनों युवा युवावस्था में जब मैंने तुझे प्राप्त किया तुम्हारे पिता पर लोगी हो गए अतः उनसे भी न पूछ सकी इसलिए मैं यह नहीं जानती की कि तू किस गोत्र वाला है मैं जबाला नाम वाली हूँ और तू सत्यम नाम वाला है अतः हे गुरु मैं सत्य काम जाऊर्त उसे से गौतम ने कहा हे सोम्य तू तो किस गोत्र वाला है क्योंकि जिसके कुल और गोत्र का पता हो उसी शिष्य का उपनयन करना चाहिए इस प्रकार पूछे जाने पर सत्यकाम ने उत्तर दिया वह बोला भगवन मैं जिस गोत्र वाला हूँ उसे नहीं जानता क्योंकि मैंने माता से पूछा था मेरे द्वारा पूछे जाने पर माता ने मुझे यही उत्तर दिया था कि मैं बहुत से अतिथियों की सेवा टहल करने वाली इत्यादि पूर्वत समझना चाहिए मुझे उसके ये वचन याद है अतः हे गुरु मैं सत्य काम जावा उसे से गौतम ने कहा ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मण कर नहीं कर सकता अतः हे सौम्या तू समिधा ले आ मैं तेरा उपनयन कर दूंगा क्योंकि तूने सत्य का त्याग नहीं किया तब उसका उपनयन कर चार सौ और दुर्बल गौए अलग निकालकर उससे कहा सौम्य तू इन गावों के पीछे जा उन्हें ले ले जाते समय उसने कहा इनकी एक सहस्त्र गाये हुए बिना मैं नहीं लौटूंगा जब तक कि वे एक सहस्त्र हुई वह बहुत वर्षों तक वन में ही रहा उससे गौतम ने कहा ऐसा सरल सरलुक्त वचन विशेषता कोई अब्राह्मण नहीं बोल सकता क्योंकि ब्राह्मण तो ही सरल होते हैं और लोग नहीं, क्योंकि तू ब्राह्मण जाति के स्वभाव सत्य से विचलित अर्थात भ्रष्ट नहीं हुआ अतः मैं तुझ ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करूंगा इसलिए हे सौम्य संस्कार होम करने के लिए तू सम ले आ ऐसा कहकर उसका उपनयन करने के अनंतर उसने के युद्ध में से 400 ग्रुश और निर्बल जा, कहे जाने पर उन्हें वन की ओर हाँकते हुए सत्यकाम ने कहा बिना एक शस्त्र हुए अर्थात उनकी एक सस्त्र संख्या पूरी हुए बिना मैं नहीं लौटूंगा ऐसा कहा वह उन गो एक वन में जिस जिसमें और और अधिकता थी, तथा जो सर्वथा था ले गया और वर्षों तक तक बहुत काल जब तक की सम्यक प्रकार से रक्षा की हुई वे गोए एक शास्त्र हुई वही रहा पंचम खंड वृषभ द्वारा सत्य को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश श्रद्धा और तप से सिद्ध हुए उस इस सत्यकाम से दिख संबंधिनी वायु देवता संतुष्ट होकर ऋषभ सांड के अनुप्रविष्ट हुई अर्थात उस पर कृपा करने के लिए ऋषभ भाव को प्राप्त हुई श्लोक पहला तब उससे सांड ने काम ऐसा कहा उसने भगवान ऐसा उत्तर दिया वह बोला हे सोम्य, हम एक सहस्त्र हो गए हैं, अब तू हमें आचार्य कुल में पहुंचा दे तब उससे सांड नहीं सत्यकाम इस प्रकार संबोधन करते हुए कहा उसे सत्यकाम ने भगवान ऐसा कर प्रतिवचन प्रत्युत्तर दिया सांड़ ने कहा सौम्य हम एक शास्त्र हो गए हैं तेरी प्रतिज्ञा पूरी हो गई है अतः अब तू हमें आचार्य कुल में पहुंचा दे तथा श्लोक दूसरा क्या मैं तुझे ब्रह्मा का एक बात बतलाऊ तब सत्यकाम ने कहा भगवान मुझे अवश्य बतलावे सांड उससे बोला पूर्व दिक्कला पश्चिम दिक्कला दक्षिण दिक्कला और उत्तर दिक्कला हे यह ब्रह्म का प्रकाशमान नामक चार कलाओं वाला पाद है क्या मैं तुझे पर ब्रह्म का एक पाद बताऊं कहूं ऐसा कहे जाने पर सत्यकाम ने उत्तर दिया भगवान मुझे अवश्य बतलावे इस प्रकार कहे जाने पर सांड ने उस सत्यकाम से कहा पूर्व दिक्कला उस ब्रह्म के पाद का चौथा भाग है इसी प्रकार क्षिण दिक कला और उत्तर दिक कला है, है, है जिसमें चार अवयव हैं ऐसा यह ब्रह्म का प्रकाशवान नाम का अर्थात प्रकाशवान यही जिसका नाम है ऐसा एक पाद है इसी प्रकार ब्रह्म के आगे के तीन पाद भी चार कलाओं वाले ही है श्लोक तीसरा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 ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद के इस प्रकार प्रकाशवान इस गुण से उपयुक्त उपासना करता है उसे यह फल मिलता है कि वह इस लोक में प्रकाशवान अर्थात विख्यात होता है, तथा फल यह होता है कि वह मरने पर देवता से संबंध प्रकाशवान लोकों को जीत लेता है और जो विद्वान की इस प्रकार ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद प्रकाशवान इस रूप से उपासना करता है अग्नि अग्नि द्वारा ब्रह्मा के द्वितीय पाद का उपदेश। पहला। तुझे दूसरा बात वेगा, ऐसा कहकर हो गया। दूसरे दिन उसने गौओं को की ओर दिया। वे में जहाँ एकत्रित हुई वहीं अग्नि प्रज्वलित कर गौओं को रोक समिधा धान कर अग्नि के पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया वह साढ़ अग्नि तुझे दूसरा पाद वेगा ऐसा करम हो गया दूसरे दिन सत्यगाम ने नित्य नित्य कर्म करने के अनंतर को की ओर चला दिया वे गुरुकुल की ओर धीरे धीरे चलती हुई जिस समय और जिस स्थान में अभी सायम। रात में एकत्रित हुई वही अग्नि स्थापित कर गौ को रोक समिधा धान कर साड के वचन को याद करते हुए अग्नि के पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया दूसरा, अग्नि ने सत्य काम ऐसे कहा तब उसने भगवान ऐसे प्रत्युत्तर दिया श्लोक तीसरा हे सौम्य मैं तुझे ब्रह्म का एक पाद बतलाऊ सत्यम ने कहा भगवान मुझे अवश्य बतलावे तब उसने उससे कहा पृथ्वी कला है अंतरिक्ष कला है जुलोक कला है और समुद्र कला है हे सोम्य, यह ब्रह्म का चतुष्कल अनंतवान नाम वाला है भाष्य सौम्य मैं तुझे ब्रह्म का एक पाद बतलाम ने कहा भगवान मुझे बतलावे तब उसने उससे कहा पृथ्वी कला है अंतरिक्ष कला है जुल्लोक कला है और समुद्र कला है इस प्रकार अग्नि ने अपने से संबद्ध दर्शन का निरूपण किया हे सौम्य यह ब्रह्म का चार कलाओं वाला पाद अनंतवान नाम वाला है श्लोक चौथा वह जो इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल की अनंतवान इस गुण से युक्त उपासना करता है वह इस लोक में अनंतवान होता है और अनंतवान लोगों को जीत लेता है जो कि इस, प्र... इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल की अनंतवान इस गुण से युक्त उपासना करता है वह जो कोई पुरुष उपयुक्त पाद की अनंतत्व गुण से युक्त उपासना करता है वह इस लोक में उसी प्रकार उसी गुण वाला हो जाता है तथा मरने पर अनंतमान लोकों को जीत लेता है जो कि इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष इत्यादि शेष अर्थ पूर्ववत है सप्तम अखंड हंसद द्वारा, द्वारा ब्रह्म के तृतीय पाद का उपदेश श्लोक पहला और दूसरा हंस तुझे तीसरा पात बतलावेगा ऐसा कहकर अग्नि निवृत्त हो गया दूसरे दिन उसने गौो को आचार्य फुल की दिया वे सायंकाल में जहाँ एकत्रित हुई वह उसी जगह अग्नि प्रज्वलित कर गौ को रोक और समिधा धान कर अग्नि के पश्चिम पूर्वाभिमुख होकर बैठा तब हंस ने उसके समीप उतर कर कहा सत्य उसने उत्तर दिया भगवान का वह अग्नि हंस तुझे तीसरा पाद बतला ऐसा कहकर उपरत हो गया शुक्लता तथा उड़ने में समानता होने के कारण यहाँ आदित्य को हंस कहा गया है सह आदि वाक्य का अर्थ पूर्व वत है श्लोक तीसरा हंस ने कहा हे सौम्य मैं तुझे ब्रह्म का पाद बतलाऊ सद काम बोला भगवान मुझे बतलावे तब वह उसे बोला अग्नि कला है सूर्य कला है चंद्रमा कला है और विद्युत कला है हे सोम्या। यह ब्रह्म का चतुष्कल पाद ज्योतिषमान नाम वाला है श्लोक चौथा जो कोई इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद को ज्योतिष्मान ऐसे गुण से युक्त उपासना करता है वह इस लोक में ज्योतिषमान होता है तथा ज्योतिष्मान लोकों को जीत लेता है जो कोई की इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष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 मरने पर चंद्र और एवं आदित्य के ज्योतिषमान लोगों को ही जीत लेता है आगे का अर्थ पुरोवत है अष्टम खंड मधगु द्वारा ब्रह्मा के चतुर्थ पाद का उपदेश तो पहला मधगु तुझे चौथा पाद बतलावेगा ऐसा कहकर हंस चुना गया दूसरे दिन उसने गौ को गुरुकुल की ओर हाँक दिया वे सायंकाल में जहां एकत्रित हुई वहां अग्नि प्रज्वलित कर गौ को रोक समिदाधान कर अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख होकर बैठ गया मधगु तुझे चौथा बात ऐसा कहकर चला गया मधगु जलचर पक्षी को कहते हैं जल से संबंध होने के कारण वह प्राण ही है सह श्व भूते इत्यादि वाक्य का तात्पर्य पूर्ववत है श्लोक दूसरा मधगु ने उसके पास उत्तर कर कहा सत्यकाम तब उसने उत्तर दिया भगवन मधगु बोला श्लोक तीसरा हे सोम्य, मैं तुझे ब्रह्म का पाद सत्यकाम बोला, भगवान मुझे बतला तब वह उससे बोला प्राण कला है चक्षु कला है श्रोत्र कला है और मन कला है हे सोम्य, यह ब्रह्म का चतुष्कल पाद आयतनवान नाम वाला है शर्थ उस मदगु यानी प्राण ने भी प्राण कला है इत्यादि आयतनवान इस विद्यमान है, है।, है वह पाद आयतन वन नाम वाला है श्लोक चौथा वह जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद की आयतनवान ऐसे गुण से युक्त उपासना करता है वह इस लोक में आयतनवान होता है और आयतनवान लोगों को जीत लेता है जो कोई इसे इस प्रकार जानने वाला पुरुष ब्रह्म के इस चतुष्कल की आयतवान ऐसे गुण से युक्त उपासना करता है उस पाद की जो इस प्रकार उपासना करता है वह इस लोक में आयतनवान आश्रय वाला होता है तथा मरने पर आयतनवान नवान अवकाश युक्त लोगों को ही जीतता है इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्ववत है खंड न, नवम खंड सत्य काम का आचार्य कुल में पहुंचकर आचार्य द्वारा पुनः उपदेश ग्रहण करना इस प्रकार वह ब्रह्म होकर श्लोक पहला आचार्य कुल में पहुंचा उससे आचार्य ने कहा सत्यकाम मतलब उसने उत्तर दिया भगवान आचार्य कुल में पहुंचा सब उससे आचार्य ने में से कहा तब उसने भगवान ऐसे उत्तर दिया श्लोक दूसरा साझे किसने उपदेश दिया है ऐसा आचार्य ने पूछा तब उसने उत्तर दिया मनुष्य से भिन्न देवताओं ने मुझे उपदेश दिया है अब मेरी इच्छा के अनुसार आप पूज्य पाद मुझे विद्या का उपदेश करें ए भासित हो रहा है तू मुखवाला और चिंता रहित हुआ करता है इसी से आचार्य ने कहा तू ब्रह्मविता प्रतीत होता है और कोनु इस प्रकार वितर्क करते हुए पूछा तुझे किसने उपदेश किया है उस सत्यकाम काम ने कहा से अन्य देवताओं ने मुझे उपदेश दिया है तात्पर्य है कि मनुष्य होने पर तो मुझे श्रीमान के शिष्य को उपदेश करने का साहस ही कौन कर सकता है अतः उसने यही प्रतिज्ञा की कि मुझे से अन्य ने उपदेश किया है अब मेरी इच्छा के अनुसार भगवान ही मुझे उपदेश करें और के कहे हुए से मुझे क्या लेना है अभिप्राय यह है कि मैं उसे कुछ भी नहीं समझता यही नहीं तीसरा मैंने श्रीमान जैसे ऋषियों से सुना है कि आचार्य से जानी गई विद्या ही अतिशय साधुता अच्छा को प्राप्त होती है तब आचार्य ने उसे उसी विद्या का उपदेश किया उसमें कुछ भी न्यून नहीं हुआ न्यून नहीं हुआ अर्थात उसकी विद्या पूर्ण ही रही क्योंकि इस विषय में भगवान श्रीमान के सदृश ऋषियों से मेरा यही सुना हुआ है कि आचार्य से जानी गई विद्या ही अतिशय साधुता अच्छा को प्राप्त होती है अतः अब श्रीमान ही मुझे उपदेश करें ऐसा कहे जाने पर आचार्य ने उसे देवता द्वारा कही गई उसी विद्या का उपदेश किया उसमें अर्थात उस कलाओं वाली विद्या में कुछ भी एक का उसका एकदेश देश भी व्यययुक्त तो यानी विगत नहीं हुआ अर्थात उसकी विद्या पूर्ण ही रही व्याय व्याय यह विरोक्ति विद्या की समाप्ति के लिए है